वेदांत मत में अनुमान किसको कहा जाएगा अनुमति अनुमान किसको कहेंगे अनुमति नहीं जो व्याप्त ज्ञान है मतलब व्याप्तिक ज्ञान व्याप्ति ज्ञान व्याप्ति ज्ञान नया एक लोग भी तो नबे एक लोग भी व्याप्ति ज्ञान को करण मानते हैं उनका तो तो संस्कार मतलब व्याप्ति भी ज्ञान को करण कहते हैं नबे एक लोग भी व्याप्ति ज्ञान को करण कहते हैं तो व्याप्ति ज्ञान जो है ना ठीक लोग भी व्याप्त ज्ञान ग्रहण समय उनका नया मत में है कि जो व्याप्ति स्मरण होता है धर्मता ज्ञान होने के बाद व्याप्ति का जो स्मरण होता है वो मतलब स्मृति जो है वो कर्ण है वेदांती मत में जो अनुभव है वो कर्ण तो वेदांत मत में फिर व्यापार किसको कहते हैं तो संस्कार व्यापार है आगे संस्कार उद्बुद्ध हो जाना तो कोई परामर्श ज्ञान आना व्याप्ति का स्मरण होना ऐसे अनुभव नहीं आने से वो सबको बीच में स्वीकार नहीं करते आगे टीका में पर्वतो बिमान एक ज्ञानम इति ये अभिमान्य निराकर आह नो कहते हैं पर्वतो बिमान एक ज्ञान जो लोग मानते हैं और उसको अनुमिति कहते हैं ये अभिमान्य निरा कर उसका निराकरण करने के लिए पहले प्रत्यक्ष खंड में इसका विचार हुआ था दो ज्ञान है ये तच्छ व्याप्ति ज्ञान मूल में व्याप्ति ज्ञानम बन्ही विषयक ज्ञान एवं करणम न पर्वत विषयक ज्ञान ज्ञान से बनिया पर्वताद्या तदश्र प्रत्यक्ष विचार हो जाता है व्याप्ति प्रति कर्ण कि पर्वत बनी ज्ञान से बन्नी अंश ही अति पर्वतादी अंश ही अनुमति नहीं है तदंश प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष्य है ये आया था चौलीस पृष्ठ में टीका में अनुमिति स्थले ज्ञान ज्ञानद उपादितत्वात सन्निकृष्ट पक्षक है तो ज्ञान है <chuẩnLES> अगर विपृष्ट पक्ष पक्षक है वहाँ पक्ष प्रत्यक्ष होगा नहीं, नहीं होगा तो वह अंश समय वहाँ अनुमित माना जाएगा पर्वत समय तो ये प्रत्यक्ष ही है पर्वतम पश्या अनुमिनोमि इति अनुभव बला वहाँ कहा था सिद्धांति पर्वतम पश्या ईशा समय तो प्रत्यक्ष का अनुभव होता है ज्ञान द्वे से आवश्यकता दो ज्ञान मानना पड़ेगा क्योंकि अनुभव ऐसा होता है पूर्व कहेगा कि पर्वत पर्वतों वन्यमान ये ज्ञान में दो अंश मान करके एक अंश में प्रत्यक्ष एक अंश में अगर हनुमान मानेंगे तो जो अनुमान हो गया वो परोक्ष होगा तो एक ही ज्ञान में प्रत्यक्षत्व ऐसा दो जाति आएगा सिद्धांति कहा था ये जाति परिभाषा ये सब कोई प्रामाणिक बात नहीं है तो सिद्धांत यहाँ कहता है उसको फिर स्मरण दिलाता है जाति तो परिभाषा परिभाषायाच अमाणिक इसलिए ज्ञानस्य से अंश भेद न परोक्ष उपादित प्रत्यक्ष विचार में आ गया था इसलिए पर्वतो व्यमान ये एक ज्ञान नहीं है ये दो ज्ञान है न अनुमिति करण व्याप्ति ज्ञाने का व्याप्ति तो ये पंक्ति कहा का है स्मरण है आप लोगों hmm. का अनुमिति ज्ञान अनुमिति करण व्याप्ति ज्ञाने का व्याप्ति रीति स्मरण होता है कहाँ का है hmm. <laughing> ये व्याप्ति पंच का व्याप्ति पंच का अर्थात ये गगेश उपाध्याय का जो ये है गेश उपाध्याय का ग्रंथ का नाम क्या है चुड़ा चुडाम चिंता मणिता चिंतामणि चिंता का ये मुख्य बात है अनुमितकरण जो व्याप्ति ज्ञान है उसमें व्याप्ति ज्ञान में व्याप्ति शब्द का क्या अर्थ है मुख्य अपेक्षा आयाम व्याप्ति स्वरूपम आह अनभ्यास विषम विद्या ऐसे हमारे नाथ जी वर्ग आप देखें नाथ जी का जो कुंडल वाले अब नहीं देखे अभी नहीं देखे आए थे भीछ। अच्छा बीच में एक बार आए थे जय आप लोग आए तो चले थे तो वो यही बात कह लेते है हमें से भी समझते व्याप्ति तो क्या है मूल में कहते हैं व्याप्तिश अशेष साधना साधनाश्रया ऐसे है ना पाठों संशोधन अशेष साधनाश्रयाश्रित साध्य सामान्य रूपा अशेष साधनाश्रय टीका में इसका विग्रह दे देते है इति हो गया आश्रय साधन का आश्रय अर्थात जितने सारे धूमवत्त हो जाएंगे उसमें आश्रित आश्रितम कौन है यत साध्यम तेना सह हेतु सामनाधिकरण रूपम सामान रूपम यशा व्याप्ते हे सा व्याप्ति व्याप्ति कहा पूछने से कहते हैं है तो अर्थात तो यत्र यत्र क्योंकि अशेष साधन आश्रय कह दिया यत्र यत्र साधन लिया जाएगा सर्वत्र आश्रित तो है साध्य जहा जहां भी साधन रहेगा वहां साध्य रहेगा ऐसा साध्य का सामान अधिकरणियम जो हेतु में आएगा इसका ये न्यायिक भाषा में कहते है साधनता अवच्छेद का अविन्न साधन साधनता अवच्छेद का अव छिन्न साधन कहने से कितना साधन लिया जाएगा सकल साधन। सकल साधनता अवच्छेद साधन। साधन उसमें आश्रित जो साध्य तस्वीन आश्रितम यद साध्यम आगे का उन्द हो गया तो वो साध्य कैसा है कहते है साध्यता अवच्छेद का अव छिन्न अर्थात आप तत्त तो साधन तत्त तो साध्य लेकर के कोई दोष नहीं देखाना चाहिए इसलिए सकल ले लिया गया साध्यता अवचिन्न साध्य तस् तो सामानकरण्य रूपया तो एवंकिंचित बन्यादि साधनाश्रयाश्रित यंचित बन्यादि साधन बनी को साधन लेकर के उसका आश्रय में आश्रित यूम कहीं हो सकता है बन्ही का आश्रय में धूम रहा तो रहने से आपका लक्षण है की साधना श्रयाश्रित साध्य सामान आदि करण्य अगर आप अशेष शब्द नहीं कहेंगे ले लेंगे लेने से यथ किंचित बिहार रूपक साधन का आश्रय में आश्रित जो यथकिंचित धूम वो तो धूम का धूम रूपक जो साध्य है धूमादि साध्य यथ किंचित धूमादि तदव साध्यम तस्य तो सामान बनी में आ जायेगा तो आने से पर्वतो धूमवान बने हैं इत्यादि असद हेतु अति प्रसंग नहीं होगा क्योंकि आप अशेष कह दिए अर्थात साधनता अवच्छेद का अवच्छिन्न साधन लेंगे और साध्यता अवचेद का अवच्छिन्न साध्य अवच्छे अवच्छे लेंगे तो लेने से और यंचित कह करके आप ये दोष अर्थात ये अति नहीं दिखा पाएंगे औसद हेतु में भी लक्षण चला जाएगा नहीं है क्योंकि यहाँ बन्नी को अगर हेतु बनाते हैं तो आप बंधित्व अवच्छिन्न बश्रय अर्थात सकल बन्नी का आश्रय में साधन अब बन्नी को बनाएंगे साध्य धूमो को बनायेंगे आपको साधनता अवच्छेद का अव छिन्न साधन साधनता अवच्छेद को हो जाएगा बन्नित्व तो बन्नित्व अवच्छिन्न बन्हीं का आश्रय अर्थात सकल बनी का आश्रय में होना चाहिए तभी जाकर के व्याप्ति घटेगा कि सकल और बन्ही का आश्रय में धूम नहीं है से व्याप्ति लक्षणों वहां जाएगा न तो इसके लिए अशेष साधना से कहा तो ता। के न केन के केन उपाय केन उपायन थे तो नाबत केन तर्क का लक्षण क्या है तर्क का लक्षण क्या कहे हैं व्यापक रूप न्यापक रूप तो कहते हैं व्याप्य रूपेण व्यापक रूप व्यापक रूप से तस् व्यापति अधिन एक व्याप्य होगा एक व्यापक होगा तभी जाकर के आप कहेंगे कि व्याप्य का आरोप करके व्यापक का आरोप करेंगे ये व्याप्य व्यापक कहने के लिए हमको पहले व्याप्ति का ज्ञान तो होना चाहिए नहीं तो व्याप्य व्यापक कैसे कहेंगे कहते जो तर्क है ये तो व्याप्ति का अधीन है तो इसलिए तर्क के द्वारा व्याप्ति ग्रहण नहीं हो पाएगा ना सहचार दर्शन सकृत दर्शन दर्शन दर्शन क्वित व्यचार उपलम्बा एक जगह देखा अथवा तो बार बार देखने पर भी तो फिर भी कभी व्यभिचार हो जा सकता है उपलम्बा आशंक्य मूल में कहते हैं सा व्यचारा दर्शन सती सहचार दर्शन गृह्य से व्याप्ति व्यभिचार अदर्शन होना चाहिए सहचार दर्शन होना चाहिए है है ठीक टीका तच तो व्यभिचार तो का अदर्शन सहचार का दर्शन, दर्शन यशन भूय दर्शन वा इति वेक्षाया सहचार दर्शन हो व्य विचार का दर्शन नहीं हो ये एक बार में होगा या बार बार में होगा ऐसे प्रश्न होने से मूल में कहते हैं तच्च सहचार दर्शनम भूयम सकृत दर्शनम तहचार दर्शनम भूय दर्शनम सकृत दर्शनम विशेषो न आदरणीय सहचार देखना चाहिए व्यभिचार नहीं देखना चाहिए सहचार कितने में निश्चय हो जाएगा कहते हैं कि सक्रिय दर्शन भूय दर्शन इसमें कोई आधार नहीं है तो जब तक व्यभिचार नहीं दिखा गया सहचार दिखा गया वही व्याप्ति माना जाएगा टीका में गृहित सहचार व्याप्ति दर्शनाथ और अगृहित सहचार से व्याप्ति ग्रह अदर्शनाथ सहचार गृहित तो हुआ जिसके द्वारा उसका व्याप्ति ग्रहण माना जाता है और अगृहित तो सहचार दर्शना। से व्याप्तिग्रह तो अदर्शन होने से अन्वय व्यतिरेकाभ्या सहचार दर्शन से हेतुत्विद्या तो सहचार दर्शन ही व्याप्ति ग्रहण का हेतु माना जाने से लाघवात एव प्रयोजकत्व <coughs> इसलिए मूल में कहा सहचार दर्शन एवं प्रयोजक व्यभिचार का अदर्शन ये प्रयोजक नहीं है सहचार दर्शन हुआ यही प्रयोजक है व्यभिचार अगर आ जाएगा तो ये दोष दो हो गया दोष हो जाने से ठीक है अभी प्रयोजक और नहीं रहा विरोध हो गया न तो तद विशेष सहचार दर्शन लाघव से इतना ही प्रयोजक है वो सहचार भूय दर्शन न सहचार दर्शन इस प्रकार की आवश्यक नहीं है इसलिए कहते हैं न तो तशेष से विशेष अर्थात भूयो दर्शन न सहचार दर्शन इस प्रकार की विशेष आवश्यक नहीं है सकृत हो भूय हो इसमें कोई मतलब भी नहीं है सहचार दर्शन इतना ही आवश्यक है एवं व्याप्ति ज्ञान से अनुमितकरण व्याप्ति प्रसाद्य अनुमितिका कारण है व्याप्ति व्याति कर ष्ठी अगर हटा देंगे तो अति मन से अनुमिति कर जो करन... है वो अनुम है अनुमति अब प्रसाद्य सिद्ध करके इधम अनुमत्रैविध्यम की नैयायिदी अस्मं मते नास्ती आशयन आह अनुमान त्रैविध्यम नया एक लोग कहते है केवल केवल अनु केवल व्यतिरिक और अन्य तो वेदांती कहते हैं कि अश्मन मत नास्ती हम लोग ये तीन प्रकार की नहीं मानते हैं फूल में अनुमानम अन्वयी रूपम एकमे ये अन्वयी इतना ही ठीक में न तो केवल केवल व्यतिरी अन्वय व्यतिरेक भेदात त्रिविधम तीन प्रकार के नहीं है इसको मूल में दिया तो अच्छा आगे है अन्वयी रूपम अनुमान मूल में कहा तुम अन्वयी रूपम एकमेव अन्वय रूपम अर्थात अन्वय मुख व्याप्ति ज्ञान रूपम तो तय मात्र इसी प्रकार के कह करके नया एक लोग कहते हैं अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वी कहते के है तो कहते हम जो कहते हैं कि अन्वय अन्वयी रूपम एकम है वो इसका अर्थ नहीं कि अब जिसको केवल अनुयी कहते हैं हम उसको कहते हैं वो नहीं हम कहते हैं कि अन्वय सहचार ही दर्शन हुआ इतना ये केवलान्वी है ऐसा नहीं है उनका मत में जो अन्वय मात्र व्याप्तिकम उसको केवल कहते है वेदांतिका यहाँ अन्वय ही प्ति ही एकमात्र अनुमान का हेतु है मतलब अनुमान है कि इसका अर्थ केवल अनु नहीं है आगे स्पष्ट करते हैं इसको व्याप्ति ज्ञान रूपम ज्ञान। अन्ये प्रधान। अन्ये के द्वारा ही ज्ञान होता है नरोक्त भेदा नाम जागरूक परोक्त भेद न्यायिकों का जो तीन भेद है जागरूक अर्थात वो अगर विद्यमान है तो प्रथम अनुमान से एक रूपत्व तो नया का जो तीन भेद है केवला केवला की और की। तो केवल अनु प्रथम भेद उसका निराकरण करते हैं मूल में नयी अन्वयी रूप में एकम एव कितु केवल अनु नहीं है टीका में ती तो ये केवल क्या है नया किबलावय का लक्षण कहते हैं और हेतु को केवलान्वित कब कहेंगे हेतु केवलान्वित होगा स्वयं हेतु अत्यंता भाव का अप्रतियोगी होना चाहिए अत्यंता भाव का अप्रतियोगी जो होगा उसका अत्यंता भाव कहाँ मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा तो हम हेतु को केवलान्व कब कहेंगे कि जब वो स्वयं केवलान्वित होगा अर्थात तो उसका अभाव कहीं भी नहीं मिलेगा और साध्य का अभाव कहीं मिल सकता है नहीं वो भी साध्य, साध्य भी तो केवलान्वित होना चाहिए हेतु केवलान्वित होने से हम केवलान्वित कहेंगे ना साध्य केवलान्वित होने हे से हेतु अगर केवलान्वित हो जाएगा साध्य केवलान्वित हो सकता है नहीं हो सकता है जिस हेतु का साध्य केवल अनु हेतु केवल अनु केवल अनुय कहेंगे के? केवल साध्य कम केवल अनु कहें साध्य केवल अनुयी होना चाहिए हेतु चाहे केवल अनु हो चाहे नहीं हो इसलिए जब हम अभिधेय और प्रमेयत्व ये दोनों को जब हेतु साध्य बनाते हैं यहाँ दोनों ही केवल अनु है किन्तु कही हम अभिधेय को साध्य बनाएंगे किंतु हेतु पृथ्वीत्व इत्यादि को बनाएंगे इत्य। इस प्रकार के कहेंगे घटो अभिधेय पृथ्वीत्वा इस प्रकार कहेंगे यहां साध्य है अभिधेयत्व वो केवलन अनु है किंतु हमारा हेतु है हे पृथ्वीत्व ये केवलन अनु नहीं है किंतु इस हेतु को भी केवलन अनु कहा जाएगा क्योंकि केवलन ही साध्य कम इसी को यहाँ कहते हैं अत्यंत अभाव अप्रतियोगी साध्य कम तथी तधि केवल अत्यंत भाव अप्रतियोगी साध्य है जिस हेतु का उस हेतु को केवल अनु कहेंगे ये नया एक लोग कहते हैं सिद्धांत कहते हैं हमारा मत में केवल नहीं कोई नहीं है साध्य कोई साध्य केवल अनुय होगा नहीं क्यों? न चाह अस्मन मते ब्रह्म अतिरिक्तम किंचित अत्यंता भाव अप्रतियोगी ब्रह्मो से भिन्न अत्यंता भाव का अप्रतियोगी कोई भी नहीं होगा सभी का अत्यंता भाव तो मिल ही जाएगा क्यूँ नेह नानास्त किंचन इत्यादि श्रुतिया सर्वस्यापि ब्रह्म निष्ठ तो अत्यंता भाव प्रतियोगी अवधारणा ब्रह्म में सभी का अत्यंता भाव मिलेगा तो मिलने से फिर अत्यंता अप्रतियोगी कौन बनेगा कोई नहीं बनेगा केवल ब्रह्म बने ही अत्यंता अप्रतियोगी बनेगा बाकी कोई भी अत्यंता होगा अप्रतियोगी नहीं बनने से केवल अनुयी कोई होगा ही नहीं इसलिए ये केवल अनुयी वाला अनुमान ये काम मतलब ये हमारा मत में स्वीकृत नहीं है तथाभूत केवलान्वयित असिधे आदा कहता है मूल में सर्वस्या धर्म से मूल में सर्वस्या धर्म से अस्मते वेदांत मत में ब्रह्मनिष्ठ निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व ब्रह्मनिष्ठ अत्यंताभाव का प्रतियोगी सब कोई हो जाएंगे इसलिए अत्यंताभाव प्रतियोगित्व साध्यकूप केवलान्वित से असिधे अत्यंत अत्यंता अप्रतियोगी साध्य है जिस हेतु का ऐसे कोई मिलेगा ही नहीं सभी तो अत्यंत प्रतियोगी बनेंगे धर्म धर्म कौन सा धर्म अर्थात धर्म अर्थात साध्य कोई भी मतलब पक्ष में पक्ष धर्म कहेंगे पक्ष का जो धर्म है धर्म अर्थात साध्य इसलिए पक्ष को धर्म कहते हैं नि होने का ब्रह्म है परमार्थिक रूप से सभी का अर्थात अभाव है ब्रह्म छोड़कर के बाकी सब कल्पित तो है दिन रात हम कल्पना करते हैं घटाना है इसको धीरे दिर धीरे कल्पना को आगे ठीक है एवं प्रथम भेदं निराकृत्य तीन प्रकार के हेतु से प्रथम भेद निराकरण हो गया द्वितीय भेद क्या है केवल व्यतिरिक रूपम द्वितीय भेद निरा अनुमान से केवल व्यतिरिक रूपत्व अनुमान केवल व्यतिरिक रूप भी होगा नहीं जो व्यतिरेक व्याप्ति धुमा बन्नी में बेत्र की व्याप्ति कैसे कहेंगे उसका स्वरूप कैसा होगा यथा याव तुमा भाव यत्र यत्र बनभाव तत्र तत्र धुमा भाव तो ये जो व्यापति हुआ ये किसमें रहेगा जैसे यत्र यत्र धुमस तत्र बनी की व्याप्ति किस में रहता है ऐसे यत्र दुमा दुमा दुन्यों... दुन्यों। दुमा यत्र बन तत्र धुमा भाव व्यक्ति रहेगा धुमा भावी किसमें यत्र धूम तत्र बनी व्यक्ति रहेगा किसमें ये बन तत्र धुमा भाव भावित किसमें रहेगा बन्ध्य अभी आप धुमा को हेतु बनाए और व्यतिरिक व्यापति कहाँ रहा बढ़िया भाव में तो हेतु कैसे व्यतिरिक व्याप्ति वाला होगा ये तो भाव में रहा ना ये तो धूमो में नहीं रहा इसलिए न्याय में वहाँ वो लक्षण दिया है कैसे ये बनिया भाव में रहने वाला व्याप्ति को ला करके अब धूमो में पहुंचाना है एक परम्परा संबंध से पहुंचाएगी तो स्व स्व आश्रय भूता भाव स्व पद से लीजिए व्यतिरिक्क व्याप्ति व्याप्ति का आश्रय कौन है भाव सो आश्रय भूता भाव। कौन सा भाव हो गया बनिया भाव भाव क्या हुआ भूता भाव। भूता भाव। सो आश्रय भूता भाव व्यापक भाव व्यापक भूता भाव कहते हैं। आश्रय आश्रय भूता भाव मैं, सो आश्रय आश्रय भूताभाव व्यापक भूताभाव सो आश्रय भूत अभाव हो गया वन्य भाव में उसका व्यापक भूताभाव कौन होगा धुमा भाव धुमाभाव हो जाएगा सो आश्रय हो गया उसका प्रतियोगी कौन होगा धूमो धूमो में क्या आएगा अभी प्रतियोगिता व्यापक भूताभाव प्रतियोगिता ये इस लक्षण से हम स्व को ला करके धूमो में पहुंचा दिए स्व पद से किसको लिए थे So, आश्रय अभाव से बनिया अभाव हुआ था धूम। व्याप्ति व्यक्तिक व्याप्ति व्यक्ति की व्याप्ति का आश्रय भूत अभाव हुआ था वन्य अभाव तो स्व पद से व्यक्ति की व्याप्ति लिए थे अभी स्व आश्रय भूताभाव व्यापक भूताभाव प्रतियोगित्व ये किस में आया धूम तो स्व धूम में आया स्व पद से व्यक्ति व्याप्ति लिए थे व्यति तो व्याप्ति इसी परंपरा संबंध से धूमो में आया तभी धूम व्यतिरक व्याप्ति वाला होता है तभी उसे हम अनुमान करते हैं सिद्धांत इसके लिए कहता है तो ना भी अनुमान से व्यतिरेक रूपत्व क्यूँ नहीं होगा टीका में केवल की रूपत्वम जो मूल में कहा इसका अर्थ कैसे हैं केवल व्यतिरिकी रूपत्व साधन न ही साध्य साधन के द्वारा साध्य का अनुमान किया जाएगा तथा चाध्य साधन और व्याप्ति ज्ञान उपयुज्यते तो साधन के द्वारा साध्य का अनुमान करेंगे साध्य साधन का व्याप्ति ज्ञान ही आवश्यक है न तो साध्याव साधना भाव और साध्य अभाव साधना अभाव इसका व्याप्ति हमको साधन के द्वारा साध्य को सिद्ध करने में कोई काम का नहीं है सिद्धांत कह रहा है मूल में साध्या भावे, साधना भाव निरूपित व्याप्ति ज्ञान साध्या भाव में साधना भाव का व्याप्ति रहेगा साध्या भाव भाव, बन भाव में साधना भाव धुमा भाव का व्याप्ति रहेगा तो साध्या भाव निष्ठ साधना भाव निरूपित व्याप्ति ज्ञान ये साधन के द्वारा धूम के द्वारा साध्य बन अनुमित अनुपयोगगा बन भाव में रहने वाला जो व्याप्ति ज्ञान धुमा धुमाभाव का व्यक्ति की उसका ज्ञान धूम के द्वारा बन ही अनुमान में उसका कोई कार्य नहीं है न्यायिक लोग कहते हम परंपरा संबंध से उसको लाकर के धूमो में पहुंचाते हैं ना तो उसके द्वारा काम लगाएंगे सिद्धांति कहते हैं कि ये इतना क्लिष्ट कल्पना है इसे व्यर्थ है अच्छा आगे टीका में तथा च तथा च पृथ्वी इतरभ्यो भिद्यते केवल व्यक्तरिक अनुमान के लिए नयाय दृष्टांत देते हैं क्यों गंधवत्वा यद इतरभ्यो नंधव तो तो तो यथा जलादि इते उदाहरणानि इत एक नयायिकते है ये कैसे फिर यहाँ हम अनुमान करेंगे तो कहते हैं तू अर्थापते ये अर्थापति से ग्रहण हो जाएगा गंधवत्व इतर भेद उपपादक इतर भेदम बिना गंधवत्व न उपद्यते घट है अभी हम कहेंगे कि ये अगर इतर भेदर नहीं होगा इसमें गंध नहीं रहना चाहिए। ये। ये। हो तो इसमें गंध न रहे ऐसा नहीं तो न उपपद्य रात्रि भोजन बिना विवाह अम से देवदत्त से पीनत्व न उपपद्यते हम नहीं कह पाएंगे की पीनत्व माभूत तो प्रत्यक्ष ग्राह्य है इसी प्रकार की गंधवत्व प्रत्यक्ष ग्राह्य होने से हम ये अर्थापति कहेंगे इतर भेदम बिना न उपपद्यते तो दृश्यते इसलिए इतर भेद रहना पड़ेगा ये अर्थापति प्रमाण से ग्रहण होगा अर्थ पतेर्ंधवत्व से इतर भेद उपपादकवाद भाव न व्याप्ति ज्ञान रहित है कि जिसको धूम बनी में व्याप्ति ज्ञान नहीं है व्यतिरेक व्याप्ति व्याप्ति भवति होता है इसको नहीं वितर्क ज्ञान, ज्ञान से अनुमिति होती है भवन मते सा कथम उपपद्यक्षी प्रश्न करता है मूल में कथम तरी धूमाद्याप्तिम अविदूषोपी व्यतरिक व्याप्ति ज्ञान अनुमिति अगर आप व्यतिक व्याप्ति से अनुमिति स्वीकार नहीं करेंगे जिसको धूम में अन्वय व्याप्ति अब अंत है अर्थात अज्ञा धूम में अन्वय व्याप्ति का अज्ञ जो है उसका व्यतरिक व्याप्ति ज्ञान अनुमिति ही कथम कैसे उसको होगा आप तो व्यतरिक व्याप्ति को अनुमान नहीं मान रहे है सिद्धांति मूल में कहता है अर्थापति प्रमाण बक्षा कहेंगे अर्थापति प्रमाण से ग्रहण होगा जी। आगे टीका में तथा प्रमाणा ज्ञानम तस्य तस्य पुरुषस्य से अभिदुष अर्थपति प्रमाण से ही बन्यादि ज्ञान होगा न तो अनुमान उसका दोष इतिहा उसका ज्ञान नहीं होगा नहीं अर्थापति प्रमाण से ज्ञान होगा मूल में अर्थापति प्रमाणात्तीमाण रितिया अर्थापति प्रमाण से आवश्यकता पूर्व पक्षी कहेगा कि व्यतिरेक व्याप्ति से अनुमान नहीं हो करके आप कहते हैं कि अर्थापति प्रमाण से इसको तो ज्ञान होगा ये अर्थापति को क्यों मानना है अगर वेतरिक अनुमान से ज्ञान हो सकता है ये अर्थापति को क्यों मानना है सिद्धांत कहता है कि अर्थापति से ज्ञान हो जाएगा तो वेतर की व्याप्ति को क्यों मानना है पूर्व पक्षी कहेगा तो ये समान है तब तो अर्थापति को क्यों माने ये तो की व्याप्ति से ज्ञान होगा सिद्धांत कहता है की बक्ष्यमाणा विद्या में अंतिम दो पंक्ति में विचार आएगा अर्थापति प्रमाण से व्यतिर अनुमान से तद अंतर्भाव संभव है व्यतिरिक अनुमान उसमें अंतरभाव हो जाने से तद पृथक से अभ्युपगम न युक्त इसलिए व्यतिरेक केवल व्यतिरिकी को और एक मानना है ये व्यर्थ है और अर्थापति से यहाँ ज्ञान हो जाएगा आप छह प्रमाण मान रहे है कि अर्थापति का आवश्यक है सिद्धांत आगे देखा स्थल दिखाए न अर्थापति का आवश्यक है उसको रखना ही पड़ेगा तब तो आप फिर व्यतिरिक्को और क्यों लेंगे अर्थापति से जब हो जा सकता है तभी वो लो कहते हैं कि, कि केवल आप उससे के तो हो जाएगा लाभ जाए। तो क्या विभाग लाभ हाँ तो ये सिद्धांति अंतिम कहेगा की ये जो अर्थात संप्रदाय सिद्ध हुआ है जो छह प्रमाण व्याघात होगा और तो नहीं आपका थोड़ा। ये दो प्रकार की है आवश्यकता अभी कहते हैं तृतीय भेदम निराकर होती तृतीय हो गया अन्वय व्यक्ति की मूल में अतएव तो अनुमान से नन्वय व्यक्ति की रूपत्व क्यों व्यक्तर के व्याप्ति ज्ञान से अनुमित जब का ज्ञान ही आवश्यक नहीं है तो फिर अन्वय व्यतिरिकिंग कहाँ से बनेगा ठीक है हमें यह तो व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से न अनुमिति जनकत्व अतएव व्यतिरिक व्याप्ति ज्ञान अनुमिति में कोई उपयोगी है ही नहीं अन्वय व्यतिरेकी रूपे तू अन्वय व्याप्ति ज्ञान व अनुमिति जनकत्व उसमें जो अन्वय व्याप्ति अंश है उसी में उसमें से ही अनुमिति हो जाएगा तो व्यति व्याप्त ज्ञान से त्युपगम से व्यर्थ्या व्यतिरिक व्याप्त ज्ञान से ये उसको ग्रहण करना ही व्यर्थ है मुक्ताबली में एक जाने में बिचारा है यहाँ डें पंक्ति वह उदयनाचार्य जी कहे हैं जो व्यतिरेक सहचार से अन्य व्याप्ति ही ग्रहण होता है सहचार आपको दिखता है किंतु उसके द्वारा अनुय व्याप्ति ही ग्रहण होता है <स्थास्था> में वहाँ टिप्पणी में दिया है आ, अर्थात व्यतिरिक व्याप्ति बोलकर के कुछ नहीं व्याप्ति ही ग्रहण होता है टिप्पणी में दिया है अच्छा आगे ठीक है तो इसलिए व्यतिरिक व्याप्ति अगर स्वीकार नहीं है तो अन्वय व्यतिरिक ये भी नहीं हो पाएगा इसलिए अन्वय व्याप्ति से ही अनुमान हो जाएगा और वो कोई केवल अनु आवश्यक नहीं केचित। तो केचित है अत कैचित अभी कैचित का ये लंबा ग्रंथ चलेगा अत्र केचित ये पंक्ति दिया ना यहां से चलेगा आगे पृष्ठा में है प्रथम पैराग्राफ का नीचे से चतुर्थ पंक्ति में है युक्तमती बदंती वहां तक तो अत्र कैचित बदंती तो इतना लंबा ये जो धर्मराज ध्वरिंद्र है ये ग्रंथ का उनका पुत्र उसका क्या नाम हुआ उन्होंने इसको खंडन कर दिया पिता का ग्रंथ को खंडन कर दिया उसका रामकृष्ण ध्वरिंद्र तो ये अंतिम दिया इसको उन्होंने पिता का ग्रंथ को खंडन कर दिया तो खंडन करने से उन्हीं का जो मत है उसका पुत्र का जो मत है रामकृष्ण का उसी को इधर कैचित बोल करके कहा गया ये टीकाकार उसका खंडन करते हैं। ये इसका ग्रंथ है पुत्र का ग्रंथ है इसका बेनाम तक इसके ऊपर प्रसिद्ध ग्रंथ है उसमें ये खंडन किया है पुत्र इस पिता का मत को फिर आगे ये यहाँ दिखाए हैं शिखामणी में फिर तो शिखामणी का ही बात रहा कितु तो ये टीकाकर अद्वैत सिद्धि का सहारा लेकर के शिखाम का खंडन किया इसमें तो इसलिए अगला पृष्ठा जो खंडन करेंगे इसको तो सिद्धि का विचार होगा अत्र शिखाम विरोधी वृत्ति मत अत्यंता भाव प्रतियोगित्व साध्य केवलान्वितम केवलान्विका लक्षण मूल में पहले कह दिया न्यायोधि में अत्यंत अत्यंता भावी का अत्यंत भाव का जो अप्रतियोगी हो होगा केवल होगा जो आकाश संबंध से कहा रहेगा सर्वत्र और आकाश तो सर्वत्र। जितना प्रश्न उत्तर देखे ना आकाश आधेवता संबंध से कहाँ रहेगा कहीं नहीं रहेगा बस इतना ही उत्तर होना है तो अभी आधेवता सम्बंध है ना भाव कहाँ रहेगा सर्वत्र तो अगर आकाशा भाव सर्वत्र रहेगा एक विशेष संबंध का रखा अधिक ठीक है अभी आधेयता संबंध ना आकाशा भाव सर्वत्र मिलेगा अभी ये जो आकाशा भाव अगर केवलान्वित होगा तो ये किसी अत्यंता भाव का फिर प्रतियोगी होगा नहीं होगा नहीं, हो नहीं, नहीं हो जा जा? होना चाहिए अगर केवलान्वित किन्तु ये जो आकाशा भाव ये आकाशा भावा भाव का प्रतियोगी हो तो? जाएगा तो कहीं आकाशा भावा भाव का शब्द जोड़ते तो आकाशा भावा भाव ऐसा कोई अर्थ प्रसिद्ध होना चाहिए आकाशा भावा भाव कहने से इसका अर्थ क्या कहे है वहाँ आकाशरूप आकाशरूप आकाशा भावा भाव अभी इसका प्रतियोगी कौन हो गया आकाश आकाशो आकाशा आकाशा भाव हुआ तो आकाशरूप जो आकाशा भावा भाव इसका प्रतियोगी हो गया आकाशा भाव फिर आकाशा भाव केवल अनु कैसे होगा केवल नहीं होगा तो आपका आकाशा भाव किन्तु केवल है लक्षण उसमें नहीं गया तो इसलिए आपको विशेषण देना पड़ेगा ये जो अभी आप आकाशा भावा भाव जिसका प्रतियोगी बना दिए ये आकाशा भावा भाव अर्थात आकाश रूप ये आकाश ये कहीं वृत्तिमान है अध्ययता सम्बन्ध से कहीं रहता है नहीं रहता है तो अभी आकाशा भावा भाव रूप को अभाव आकाशा भावा भाव इसका प्रतियोगी बन जाता है हम अभी आकाशा भावा भावाभाव को लेने नहीं देंगे ऐसे विशेषण जोड़ देंगे अब आकाशा भावा भावाभाव को ले नहीं पाएंगे क्या विशेषण देंगे वृत्तिमत जो आकाशा भावा भावाभाव है वो आकाश रूप है ये वृत्ति मत है हम विशेषण जोड़ देंगे वृत्तिमत अभी आकाशा भावाभाव को नहीं ले पाएंगे नहीं लेने से बाकी आप कोई भी अभाव लीजिए किसका प्रतियोगी आकाशा भाव बनेगा आप अभी आकाशा भाव, भाव को नहीं ले पाएंगे बाकी कोई तो भी अभाव लीजिए किसका प्रतियोगी आकाशा भाव बन जाएगा नहीं बनेगा तो आकाशा भाव अभी केवल नहीं बन जाएगा इसलिए हमको विशेषण दे देना पड़ेगा वृत्तिमत वृत्ति मत अत्यंत अभाव प्रतियोगी ये लक्षण आ गया दूसरा और एक वही है संयोग, संयो, संयोग, अभाव। संयोग।, संयोग अभाव संयोग वही है क्योंकि जिसका जहां संयोग रहता है वहां उसका संयोग अभाव भी रहेगा क्यों? क्योंकि क्यूँ क्यूँकी विशेष शब्द है कहना पड़ेगा जी, वो व्याप वृद्धि होने से तो जहाँ संयोग रहेगा घटका संयोग जहाँ रहेगा वहाँ घटका संयोग का, का अभाव और जहाँ घट नहीं है वहाँ घट अभाव रहेगा ने, ने, तो संयोग जहाँ है वहाँ स्वयं अभाव रहा और संयोग जहाँ नहीं है वहाँ रहेगा स्वयं का अभाव के वालान्वय हो गया अभी संयोग अभाव केवल अनुय होने से वो किसी अभाव का प्रतियोगी नहीं होना चाहिए था किंतु यहाँ भी संयोगा भाव संयोग का प्रतियोगी बन जाएगा ये संयोगा भावा भावाभाव ये कोई पदार्थ होना चाहिए कहते संयोग रूप तो अभी संयोग रूप संयोग का प्रतियोगी कौन बन गया संयोगा भाव तो केवल अनु नहीं बना लक्षण नहीं गया क्या दोष होगा व्याप्ति हो गया तो इसलिए हम अभी हमारा लक्षण में ऐसा विशेषण देंगे जिसके चलते आप संयोग भावाभाव को नहीं ले पाएंगे आकाशा भाव के लिए तो वृति मत देती है दे जी. अभी और एक लक्षण जोड़ देंगे जिसके लिए संयोग अभाव को मध्यंता भाव पद से नहीं ले पाएंगे जी. जो संयोग रूप है तो वहाँ संयोग अभाव भी रहता है जहाँ संयोग रहता है वहां संयोग अभाव भी रहता है जी. तो ये जो संयोग अभाव है वो वहाँ रह जाता है जहाँ संयोग भी रहता है तो अभी संयोग अभाव जिसको हम केवला नहीं बना रहे हैं उसको सो पद से विरोधी अभी संयोग अभाव संयोग का विरोधी है क्या भाव संयोग अभाव और संयोग ये दोनों विरोधी हुए नहीं हुए नहीं हुए? क्योंकि एक जगह में रहते हैं रहने से अभी हम ऐसा अस्थिरता भाव को लेना चाहिए जो कि स्व विरोधी होना है स्वपद से हमारा केवल अनुयम स्वयं भावा भाव लेकर के दिखा देते हैं कि आपका स्वयं भाव प्रतियोगी हो रहा है क्योंकि हम संयोगा भावा भाव को लेते हैं तो हम संयोगा का भाव भाव को नहीं ले पाए इसलिए कहेंगे स्व विरोधी स्वपद से केवल अनुयोग स्वयंगा भाव का विरोधी जो होगा ऐसे को लेना चाहिए तो जो संयोगा भावाभाव को ले रहे रही है भाव का विरोधी है नहीं है लक्षण में जोड़ेंगे स्विरोधी अत्यंत अभाव से और भावा भावाभाव को नहीं ले पाएंगे पाएं। बाकी कोई भी आप अभाव लीजिए किसका प्रतियोगी भाव बन जाएगा नहीं बनेगा तो इसलिए संयोग भाव को केवल अनु बनाने के लिए विशेषण जोड़ेंगे स्व विरोधी और आकाशा भाव को केवल बनाने के लिए विशेषण सुनेंगे वृत्तिमत इसलिए पूरा लक्षण क्या कहा है स्व विरोधी वृत्तिमत अभाव प्रतियोगित्व ये केवल का लक्षण है एकचित वाले कहते हैं ये केवलान्वय का लक्षण है ये बनेगा इसलिए यहाँ कहते हैं क्योंकि सिद्धांत क्या कह दिया हमारा मत में कोई भी केवल अन्वी नहीं है एक वाला कहते है रोधी वहाँ दिया न्याय में सो विरोधी यहाँ स्वृत्ति स्व से वृत्ति विद्यमान अत्यंता भावा प्रतियोगित्व ये साध्य तो पूर्व पक्षी मतलब पूर्व पक्षी मतलब कैचित वाला कह रहे तत्साधकान्वित लिंग लक्षण ये हो गया साध्य केवलान्वयी क्योंकि हम हेतु को केवलन केवलान्वी कहेंगे जब साध्य केवलन हो जाए साध्य में अगर ये लक्षण आ जाएगा तो हम साध्य को केवलन अनु कहेंगे इसी प्रकार के तत्साधक अर्थात ऐसे केवल अनुय का जो साधक होगा वो केवलान्वय लिंग का लक्षण हो जाएगा और प्रमेयत्वादेश अभी प्रमेयत्व जो है वेदांति कहते हैं हमारा मत में कोई केवलान्वित नहीं है नया एक लोग मानते है प्रमेयत्व को केवलान्वय तो अभी कहते हैं कि जो प्रमेयत्व है वो केवलान्वित होगा इस लक्षण के अनुसार केवलान्वयी होगा आप कहते हैं कि ब्रह्मो में सभी का अभाव है ये कौन सा अभाव है पारमार्थिक अभाव है पारमार्थिक दृष्टि से कोई नहीं है दस मिथ्या है पारमार्थिक केवल ब्रह्म है किन्तु पारमार्थिक दृष्टि को नहीं लेने से नहीं लेकर के अन्य दृष्टि से सभी व्यावहारिक पूरा घटेगा ये जो प्रमाण का विचार चल रहा है ये सब व्यावहारिक विचार है जी। तो यहाँ क्यों नहीं, नहीं होगा तो ये होगा द्वारों का कहना है सो प्रमेयत्देश पार्थिक्छिन्न अत्यंताभाव प्रतियोगी प्रमेयत्व ये पारम, स्वानधिकरण पारमार्थिक्षिन्न तो अत्यंता भाव का प्रतियोगी होगा ब्रह्म में पारमार्थिक पारमार्थिकमेयत्व मिलेगा तुँछ। तुँछ। तुँछ। तुँछ। तुँछ। ब्रह्म में पारमार्थिक क्या धर्म मिलेगा नहीं मिलेगा तो पारमार्थिक रूपेण प्रमेयत्व ब्रह्म में मिलेगा कोई बिले, कोई बिले। नहीं मिलेगा ब्रह्म में पारमार्थिक रूप से कोई भी धर्म नहीं है तो इसलिए पारमार्थिक रूपे ब्रह्म का ब्रह्म में प्रमेयत्व अत्यंत हवा मिलेगा तो सिद्धांत कहा कि इसी दृष्टि से देखिए प्रमेयत्व भी बनेगा नहीं केवल अनु पारमार्थिक दृष्टि से अत्यंत हवा मिलता है मिलने से केवल नहीं बनेगा क्योंकि अत्यंत हवा मिला तो कैचित वाला कहते है स्वान पारमार्थिक्छिन्न अत्यंताभाव प्रतियोगी ते ये होने पर ही अत्यंत का प्रतियोगी हो गया हो जाने से केवल बनेगा पारमार्थिक दृष्टि से केवल नहीं बनेगा, नहीं। के नहीं बनेगा। जा। किंतु वृत्ति विरोधी वृत्ति भाव मदयोगित्व केवल अनुत्व व्यावहारिक दृष्टि से ये बन जाएगा पारमार्थिक दृष्टि लेने से वो नहीं बनेगा किन्तु सो वृत्ति विरोधी समानाधिकरण स्वानधिकरण पार्थिक्वावच्छिन्न अत्यंत अभाव प्रतियोगिवे अच्छा स्वधिकरण कहने का अर्थ अर्थात जहाँ ये मिलता है अभाव मिलता है वहाँ स्व भी मिलता है तभी स्व समानाधिकरण स्व सामनाधिकरण पार्थिक्छिन्न अत्यंत अभाव प्रतियोगी होने पर भी अर्थात वहाँ पार्थिक प्रमेयत्व का अभाव और व्यावहारिक दृष्टि लेने से वो प्रमेयत्व व्यवहारिक दृष्टि नहीं है क्योंकि ब्रह्म जो है वो वृत्ति व्याप्ति वहाँ स्वीकार करते हैं वेदांति लोग वृत्ति व्याप्ति स्वीकार करने से वृत्ति का विषय ब्रह्म बनेगा फल व्याप्ति नहीं है वृत्ति का विषय बनेगा अर्थात ब्रह्म में आप प्रमेयत्व वृत्ति का विषयत्व मानते हैं तो इसीलिए प्रमा का विषय हुआ प्रमेयत्व भी हुआ पारमार्थिक दृष्टि से प्रमेयत्व भी नहीं है नहीं रहेगा इसलिए स्व समान प्रमेयत्व भी रहा वृत्ति का विषय होने से वृत्ति व्यावहारिक है इसलिए वृत्ति का जो विषय कहेंगे वो भी व्यावहारिक है व्यावहारिक दृष्टि में पर प्रमेयत्व रहा पारमार्थिक दृष्टि से प्रमेयत्व का अभाव हुआ होने से क्या है ब्रह्म में स्व समान प्रमेयत्व अत्यंत अभाव रहा अर्थात प्रमेयत्व भी रहा प्रमेयत्व तो अत्यंता भाव भी रहा ये दोनों किंतु अलग अलग सत्ता का प्रमेयत्व का अत्यंता पारमार्थिक सत्ता प्रमेयत्व व्यापारिक सत्ता किंतु तो स्व समानाधिकरण हो गया पूर्व पक्षी इसको कहता है स्व सधिकरण पारमार्थिकवच्छिन्न अत्यंताभाव प्रतियोगी होने पर भी स्वृत्ति विरोधी वृत्ति मत अत्यंता भाव लेंगे अर्थात ये जो स्व समानाधिकरण नहीं होने वाला अत्यंत अभाव लेंगे ऐसा अर्थात जहाँ प्रमेयत्व का अभाव रहेगा वहां प्रमेयत्व नहीं रहना है इस प्रकार की अगर कहेंगे ब्रह्म में इस प्रकार की अर्थात समानाधिकरण अभाव नहीं मिल रहा है ब्रह्मो में आप कहते हैं कि प्रमेयत्व का अभाव मिल जाता है पूर्व ये वाले कह रहेगी ब्रह्म में जो मिलता है प्रमेयत्व का अभाव आप दिखा देते हैं वो स्व समानाधिकरण है साथ साथ रहते हैं हमारा अभी लक्षण है कि स्व विरोधी होने से यहाँ आप जो अभी अत्यंता भाव दिखा रहे हैं का वो अत्यंता भाव को नहीं लिया जा सकता है क्योंकि हमारा लक्षण स्व विरोधी तो होने से स्व वृत्ति विरोधी वृत्ति मत अत्यंता भाव अप्रतियोगित आपको जो अत्यंता भाव मिल जाता है ये तो स्व समानाधिकरण हुआ हम कहते हैं स्व विरोधी होने से आपको अत्यंता भाव को दिखा नहीं पाएंगे इसलिए नहीं कह पाएंगे कि ब्रह्म में अत्यंत भाव है हम वो अत्यंत भाव को नहीं ले पाएंगे नहीं होने से केवल अनुयी लक्षण घटेगा ये कहते हैं अर्थात में केवल अनु लक्षण घटेगा घटेगा तो ऐसा केवल अनु साध्य जी है जिस हेतु का वो हेतु केवल अनुयी हेतु होगा तो क्यों नहीं होगा देते है इसका सर खंडन आगे करेंगे ये तो कैचित पक्ष अभी चलेगा ठीक है आज यंत्र शकर शंकराचार्य केशवंदेम पर